श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ चतुर्थोध्याय उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्री ऋषि के पास जाना उद्धव उवाच अथ ते तद अनुता भुक्ता पिता च वारुणि तया बिभ्रंसित ज्ञा मम पत्प्रशु उद्धव जी ने कहा फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे ते साम निर्धनम मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बासों में आग लग जाती है उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी भगवान स्वात्मा भगवान स्वात्मा झाझा गतिम तामोक्य सह सरस्वती मुपस्पृश्य वृक्ष मौला मुपावि भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सर्वस्व सरस्वती के जल से आत्मन करके एक वृक्ष के नीचे बैठे थे अहम चोक्तों भगवता प्रपन्नाति हरे नद्रीम तम प्रयाहीति स्वकुल संजिर्षुणाम इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम भद्रिकाश्रम चले जाओ अथापि तदभिप्रेतम ध्यान न न्वागमं विदुरजी इससे मैं उनका आशय समझ गया तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया अद्राक्ष में चन्वंद पतिनिकेतम सरस्वत्यातम अकेतनम् वहा मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं, किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है वे प्रियतम प्रभु शोभाधाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं श्याम आवदातम विरझम प्रशांतरुण दोचनम दौर्भे चतुर्भे विदितम पीतको शां न दिव्य विशुद्ध सत्व में अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है शांति से भरी रतनारी आंखें हैं उनके चार भुजाएं और रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया वामा स्वस्थम अकृत पिपलम वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाएं जांघ पर दाया चरण कमल रखे बैठे थे भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे महाभागवतो महाभगवत उसी समय ब्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रे जी लोको में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुंचे तस्क्त मुकुंद प्रमोद भावान आसन्न तो मांग समीक्षया मैत्री मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्तिभाव से उनकी गर्दन झुक रही थी उनके सामने ही श्रीहरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चेतवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा श्री भगवान वाचन वेदाह मंतर मन ददाम युर्वापमन सत्य पुरा विस्विधा वचूना शिव भगवान कहने लगे मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं इसलिए मैं तुम्हें वह देता हूं जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है उद्धव तुम पूर्व जन्म में वसु थे विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वशुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी स ये स साधो चरमो भवान आसादित मधनुग्रहो यत लोकांड दृष्टवा दृष्ण साधु स्वभाव उद्धव संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है अब मैं मर्द लोग को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है यह बड़े सौभाग्य की बात है पुरा महा प्रोक्त मजायन अभ्येन पद्मेन सन्नाय ज्ञानम परम सूरज भागवतम पूर्व काल अर्थात पाद्यकल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं वही मैं तुम्हें देता हूं इत्यादि परम से स्नेहो थरो प्रतिक्षणालो ग्रह स्ने तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा बरसा, बरसा करती थी इस समय उनके इस प्रकार आदरपूर्वक कहने से स्नेहवत मुझे रोमांच हो आया मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कौन वी सते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थे सुचतुर्वपी तथा ना प्रविड़ो भूमन भगव भोज निषे बढ़ो सुख स्वामिन आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ धर्म काम मोक्ष इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूं कर्मा थारी भयात् पलायन कालात्मनो यमद युताश्रय स्वात्मा खिद्यतिर्दा प्रभो आप स्प्रे होकर भी कर्म करते हैं अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिप रहते हैं तथा स्वात्मा राम होकर भी सोलह हजार स्त्रियों के साथ रमण करते हैं इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है मंत्र सुम वहा उपहो अकुंठिता अकुंठता सदात्म प्रभो युवा तन्नो देव आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे प्रभो आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है ग्रहणाय अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बताया था वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं इेदित हार भगवान पर आदि रिंदा परमा जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया तब महापुरुष कमलनयन भगवान श्रीकृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया सहाराधित पाद तीर्थ अधीत तत्वात्मि तो प्रकार पूज्य पाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है तदर्शना प्रभु सोहम तर्शनाध अभो गे दयितदर्श्रम यारायणो देव नरस् भगवान्षि मृदु तीव्रम तपो दीर्घम तपते पाते लोक भाव विदुर्जी पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था किंतु अब तो मेरे हृदय की को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुँचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं शीशु कुहा सुहृदाम दुस्सहधम ज्ञाने छत्ता शोकमुत्पतिम बुध श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर्षभ परिग्रहे जब भगवान श्री के परिकरों में प्रधान महाभागवत महाभगवी बद्रिका की ओर जाने लगे तब तबी ने श्रद्धा पूर्वक उनसे पूछा विदुरवाच ज्ञानम परम स्वात्मर प्रकाशम जदा योगेश्वर ईश्वर भक्त भवान लोहति ने ने कहा उद्धवजी, योगेश्वर भगवान अपने स्वरूप के रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था वह आप हमें भी सुनाइए क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं उद्धव उवाच ऋषि कौशारे साक्षात भगवता दृष्ट हो मर्त हो जी ने कहा उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर्भ मैत्रे जी की सेवा करनी चाहिए इस मर्तलोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी शोक विश्वमूर्ते गुण कथापूतर श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार विधु जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथाम के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया यमुना जे के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई, फिर प्रातः काल उहा चलिए राजूथ पूथ पे सुमुख्य सू कथम अवशेष्ट बुद्ध भोज धरीरपी त्यज आकृतिश राजा परीक्षित ने पूछा भगवान विष्णु कुल और भोज वंश के सभी रथी और यूथ पथियों के भी युद्धपति नष्ट हो गए थे यहाँ तक कि त्रिलोकी का नाश श्रीहरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था फिर उन सबके मुखिया उद्धव जी ही कैसे बच रहे श्री शुकवाच ब्रह्मे सेना काले नामो घवां संहृत स्वकुलयत श्री सुखदेव जी ने कहा जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती उन श्रीहरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया अस्म लोका मै ज्ञानमदाश्रय अर्त्युद्धवे धा त्माता अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयम संयम शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं नोधवी मनु नो यदुना प्रभु अतो मद्वयुनम लोकम ग्राहियो उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है क्योंकि वे आत्मजयी हैं विषयों से कभी विचलित नहीं हुए अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यही रहे एवं त्रिलोक गुणुना संदिष्ट शब्द योजना भदर्याश्रमसाध्य हरिमीजय समाधि वेदों के मूल कारण सदगुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धवजी बद्रिकाश्रम में जाकर सग द्वारा श्रीहरी की आराधना करने लगे। कर्णेगे विद्रोप्योद्धवा कृष्ण से परीडयोपात कर्मी श्लाघिता देहन्यास धीराण धैर्यवर्धनम् अन्य दुष्कर्तरम पशूनाम विप्लवात्म आत्मा चुश्रेष्ठ कृष्ण ध्यान गुरोश्रेष्ठ परीक्षित परमात्मा श्रीकृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर ध्यान भी कर दिया उनका वह अंतर ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्ध्यान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था विदुर्जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विफल होकर रोने लगे कालिंद सिद्ध अहो भीष्वरित्रा मुनि इसके पश्चात सिद्ध तिरमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे जहाँ श्री मैत्री जी रहते थे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्याम सहितायाम त्रिटे स्कंदे संवादे चतुर्थो चतु